रामायण रामायण मैं काल अयोध्या में नया सवेरा होने वाला है पूरे से ही पूरी नगरी गलियों में आ गई है लोग नए पहने श्री राम के राज्य के लिए पहुंच हैं शायद उनका कार्य योध्या का संघासन संभालना नहीं, बल्कि कुछ और ही है। और इसी, इसी दुविधा में डूबे हुए वो सीता, सीता के साथ गुरु विशिष्ट के पास पहुँचे। गुरुदेव, सीता का विशेष आग्रह था कि आज हम सबसे पहले आपके दर्शन करें और आपका आशीष लें। पर मैं, मैं आज आपसे अपने मन की कुछ बाते कर हूं, वो बातें करने आया हूँ, � और ये बातें कहने के लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता गुरुदेव क्योंकि गुरु का स्थान तो ईश्वर से भी ऊपर होता है मेरा आग्रह रघुकुल की परंपरा के अनुकूल है गुरुदेव माँ कौशल्या ने बताया है कि परंपरा के अनुसार ऐसे शुभ कार्यों का आरंभ आप ही होता है <laughs> ये तो रघुकुल की महानता है देवी सीता आपके पास आते ही इसीलिए सीता का संकेत पाते ही हम आपके पास चले आए। ऐसा लग रहा था कि आपस मिलकर ठीर सारी बातें करें और मन में उठ रही सारे शंकाओं का समाधान पाए। कैसी शंका है राम? क्या अभी भी तुम्हारे मन में राजा विशेक को लेकर कोई शंका है? शायद नहीं या फिर शायद हाँ। पर जो कुछ भी हो गुरुदेव, मुझे कुछ भी, सहज नहीं लग रहा है। कुछ भी। पूरी रात आर्य पुत्र जाने कैसे विचारों में डूबे रहे, दूसरी ओर पिताश्री और छोटी माँ में लंबी बातता होती रही, इसलिए मुझे भी लगता है कि कुछ है जो नहीं होना चाहिए। बड़े आयाजनों में ऐसा होता है बेटी, किंतु राम योग्य हैं, बंदु बांधवों और प्रजा की भावनाओं को समझते हैं, इसीलिए ह मुझे बार-बार लगता है कि मेरा दायित्व कुछ और है। ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और तय किया है, कुछ और जिसका मुझे संकेत मिल रहा है। तुम्हारे मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती राम, जो प्रजा को अपना मानता है, राजकाज उसे ही चलाना चाहिए। महाराज दशरथ ने तुम्हें युवराज बनाने का निर्णय प्रजा की सहमति से लिया है। पहले ऐसा नहीं होता था। राजा के बड़े बेटे को ही उराज बना दिया जाता था। प्रजा चाहे कितना भी विरोध क्यों न करे, कोई सुनने वाला नहीं था। यही तो चिंता की बात है, गुरुदेव। क्या प्रजा मुझसे जो चाहती है, उसे मैं पूरा कर भी सकूँगा? राम, आज जब तुम्हारा राज्याभिषेक होने जा रहा है, तब ऐसी सोच का कोई अर्थ � और मुझे विश्वास है कि सत्य कुछ और है, जो आप मुझसे कहना नहीं चाहते। ये तुम कैसी बातें सोच रहे हो राम? इन सब बातों को छोड़कर मेरी बात ध्यान से सुनो। संसार में शक्तिशाली पुरुषों की कोई कमी नहीं है, किंतु सबको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिल पाता। कुछ लोगों का तो जीवन ही सत्� कि तुम्हें प्रजा की भलाई और मानवता के कल्याण का अवसर मिल रहा है। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। झूठ कहूं तो पाप लागे रानी। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर आता है। तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र का भला होना था इसलिए समय पर मेरी बुद्धि काम आई। <laughs> <laughs> <laughs> मेरे पिताजी ने ऐसे ही तुम्हें मेरे साथ � उन्हें पता था कि समय पर तुम ही कामाओगी। अरे सब ऊपर वाले का खेल है। पर तुमने बताया नहीं कि महाराज ने और क्या कहा? कहेंगे क्या? बस छाती पर पत्थर रखकर मेरी बात मान ली। <laughs> और इतना सब हो जाने के बाद भी मंत्रा के मन में अभी एक भय था। पर अब क्या शीर्ष? अब क्या हो सकता था जिसका मंत्रा को भय था, जिससे मंत्रा अभी भी आश्वस्त नहीं हो सकी थी, क्योंकि महाराज तो अब के कई को वचन दे चुके थे, फिर क्या डर है मंत्रा के मन में? कौन सा डर? मुझे अब भी एक बात का डर है रानी, अभी महाराज ने भरत के युवराज होने की बात किसी को नहीं बताई, ये भी तो हो सकता है वो कभी अपना मन महाराज बाहर से कितने ही कठोर क्यों न दिखें? उनका मन बहुत कोमल है, बिल्कुल मोम जैसा। क्या पता कब मुड़ जाए? हाँ, ये तो है। यदि ऐसा कुछ होता है तो देखो, तुम अभी ऐसा कुछ मत करना जिससे लगे कि तुम्हारा क्रोध ठंडा पड़ गया है। तुम बहुत क्रोध में हो, समझी? और तब तक क्रोध में रहो जब त पता है राम सीता के साथ गुरु वशिष्ठ से आशीर्वाद लेकर आए हैं हाँ सावधान रहना अगर स्थिति में कोई उलटफेर हुआ तो सारे करेकराएं पे पानी फिर जाएगा ओहो ये तो मैंने सोचा ही नहीं तुम जाओ और महल की सूचना देती रहो शेष मैं देख लूँगी मंदिरा तो है ही इस काम के लिए रानी चलती हूँ सभी राज्य कोई कुछ भी कहे तुम मंडप में पांव मत रखना एक बार भी नहीं याद रहे ओम स्वास्तिनाह इन्द्रो विद्रि श्रवा स्वास्तिनाह भूमसा विश्ववेदा स्वास्तिनास्तक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वास्थिनाह बृहस्पती दधातु महादेव आप ऐसे चुप क्यों बैठे आपको इस बूढ़े दशरथ पर तनिक भी दया नहीं आती जीवन में मैं इतना विवश कभी नहीं हुआ था महादेव क्या मेरी मृत्यु का कारण मेरी प्रिय ककयी ही बनेगी आप चुप क्यों है बोलिए महादेव मैं क्या करूं किस से राम से कहूं कि आज उसका नहीं भरत का राज्य अभिषेक होगा कैसे कहूं कि उसकी मां उसका अधिकार छीन रही राम से कुछ कहने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं ले लेते देवाधिदेव पूछे इतना विवश क्यों कर रहे हैं क्यों महादेव क्यों कौन है कहीं ककड़ी तो नहीं महाराज आप यहाँ महारानी कोशल्या राज्याभिषेक के मंडप में सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप आप अभी तक यहीं बैठे हैं क्यों महाराज क्या बात है आप आप ठीक तो है ना महाराज राम कहां है वो आने ही वाले हैं सभा मंडप में उनकी आरती उतारी जा रही है Shri Ramachandra चंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणं नव कञ्ज दोचन कञ्ज Kekai, Kekai, kához Rani, Ari, dekho Rani, dekho, mi történik itt? Kekai, kisikni dekha कुछ भी तो नहीं राजा अभिषेक में देर हो रही है ना कैकई कैकई सारा खेल बिगड़ गया हे भगवान सब चौपट हो गया और सब चौप... लो तुम यहां बैठी हुई हो झूठ कहूं तो पाप लगे रानी क्या सोचा था मैंने और क्या हो रहा है यहां तुम सुन रही हो ना इस मुसीबत की घड़ी में कहां खोई हो रानी सुनो बेटी सुनो